राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा हे hey प्रभु क्या भगवान का नाम लेने से किसी जीप का कल्याण हुआ इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजन कनौज में रहने वाले अजामिल नाम के ब्राह्मण थे इन्होंने भगवान का नाम लिया और इसका कल्याण हुआ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 अब तो महाराज अजामिल दोनों की बातों को सुन रहा था यम के दूत भी चले गए भगवान के धूत भी चले गए और यहां करता है कि मैंने तो मैंने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा ये भगवान के धूत आ गए अगर वास्तव में भगवान को पुकार लेता तो कौन आता हम महाराज हुआ यह अजामिल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 और अपनी रूकी भी भक्ति को आगे से बढ़ा देता है अब जैसे कि उदाहरण कहीं कहीं आप परिवार हम चूँकि कथा करने जाते रहते देखते हैं तो कई कई परिवार जनों में जैसे कि 30 साल से जाग साल से जागृति हुई 20 साल से जागृति हुई पर जब वो आगे भक्त बने वैष्णव हुए तो जब उनके यहाँ बच्चे जन्में तो वो बच्चे क्या जन्म से ही भक्त भक्त हो गए इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ गीता के छठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अपना भजन आधा छोड़ दिया किसी कारण से संसार से चले गए तो अपने रुके हुए भजन को आगे आरंभ करने के लिए उन्हें दूसरा जन्म जो है योगी या संत महात्माओं के घर में मिलता है यानी कि अगर कोई पढ़ा है अगर कोई का खा घ जानता है और उसे आगे पढ़ाना है तो आप उसको कहाखा का पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है आगे का जो सब्जेक्ट होगा आगे का जो सबक होगा वो देना पड़ेगा तो इसी प्रकार से है कुछ लोगों को भक्ति देर से प्राप्त होती है कुछ लोगों को भक्ति जन्म से ही प्राप्त हो जाती है तो ये सब चीज़ें आप ले आप शिक्षा लें यहाँ पर आप अजामिल के चरित्र को देखें कि अजामिल तुरंत मुक्त थोड़ी हो गया है अजामिल कोई भगवान ने एक वर्ष दिया तो जब अजामिल में वैराग्य आ गया तो अजामिल जो है अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर हरिद्वार में भजन करने चले गए इसी तरह से कभी कभी कुछ घटनाएं घटती है हैं कि घटनाएं है कैसे घटती है जैसे कि एक किसी को बहुत भयंकर हार्ट अटैक आ जाता है तो बहुत बड़ा उसका ऑपरेशन होता है तो उसे शिक्षा लेनी चाहिए कि मुझे प्रगति ने मौका दे दिया मैं तो मर गया था मुझे प्रगति ने मौका दिया तो मुझे क्या करना चाहिए कि बुरे काम को जुड़कर शुद्ध साकारी बनकर एक वैष्णव बनना चाहिए और अपनी भक्ति को बनाना चाहिए कुछ लोग हादसे में एक्सीडेंट आदि किसी बीमारी से बच जाते हैं तो कहने का है जब उसको प्रगति ने बचाया है तो उसे अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना चाहिए उसे प्रगति प्रगति ने एक मौका दिया है उसे भजन करना चाहिए जैसे कि अजामिल सुलझ गया अजामिल ने बहुत पाप किया है बहुत अधर्म किया लेकिन हुआ क्या अजामिल जो है उसमें आध्यात्मिकता आ गई अजामिल ने यही विचार किया कि मैंने तो अपने बेटे का नाम पुकारा और ये भगवान के धूत आ गए अगर हकीकत में भगवान को पुकार लेते तो क्या होता तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना चाहिए खाना पीना सोना ये कोई भक्ति नहीं है पैसा कमाना ही कोई भक्ति नहीं है भक्ति का अर्थ होता है त्याग त्याग करें जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आए इसी में आपका कल्याण होगा ये शिक्षा में अजामिल से मिलती है कि इस तरह से जो यम के दूत थे तो यम के दूत जो है वो धर्मराज्य के पास चले गए और धर्मराज्य से कहा कि अब हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे ठंडा रस्सी फेंक दी तो धर्मराज जी ने कहा भैया क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं आप क्या कारण है तो उस समय यम के दूतों ने कहा हम तो पापी अजामिल को लेने के लिए गए थे पर उस समय भगवान नारायण के चमकीले चमकीले दूत आए और उन्होंने हमें धक्का देकर दूर फेंक दिया तो जैसे ही जब यम के दूतों ने नारायण नाम लिया तो उस समय जो है धर्मराज जी दौड़ गए और अपने दूतों के मुख पर हाथ रख दिया धर्मराज जी कहते हैं कि अगर तुमने दो चार मर्तबा और कहीं ये नारायण नाम पुकार लिया तो जितने नरक में लोग पड़े उनके कानों में अगर ये नाम चला गया ये सारे मुक्त हो जाएंगे मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा तो भाई यहाँ पर जो है जो धर्म जी के धूत थे उन्होंने कहा कि इतने नाम राम नाम की महिमा तो कौन जान सकता है राम नाम की महिमा तो धर्मराज जी बोले भाई राम राम की महिमा तो कोई नहीं जान सकता जैसे के गोस्वामी जी भी कहते हैं रामतरित्र में भाई कु अनक आलस आलसू नाम जपत मंगल दिस दस हू किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले बैठ कर लेट कर पवित्र अवस्था हो किसी भी अवस्था के अंदर आप भगवान का नाम लें क्योंकि भगवान का नाम तारक है जैसे विष थोड़ा पीजिए या ज़्यादा पीजिए विष है मारक इस तरह से भगवान का नाम है तारक जितना भी लोगे वो असर करने वाला है और रही बात भगवान के नाम की महिमा कौन कह सकता हैगा अरे गोस्वामी जी तो बड़ा सुंदर वर्दन करते हैंगे कि कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सक नाम गुण गाई कहाँ तक राम नाम की महिमा बताए अरे स्वयं जो है भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने नाम की महिमा देखकर हैरान हो गए प्रसंग आता है कि जिस समय राम नाम का वो पुल बन गया तो भगवान ने देखा अरे जिन पत्थरों पर मेरा नाम लिखा पत्थर तैर रहे हैं तो एक पत्थर राम जी ने भी अपने हाथ में उठा लिया भगवान कहते हैं ना कि मैं सर्वव्यापत हूं मैं सब कुछ देखता हूं पर जैसे भगवान सर्वव्यापत है सब कुछ देखते हैं इसलिए भगवान को भी देखने वाले हैं कौन है भगवान को देखने वाले भगवान के भक्त जब श्री रामचंद्र जी ने वो पत्थर हाथ में लिया चारों ओर देखा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा पर श्री रामदास हनुमान जी देख रहे थे अब हुआ यह कि जैसे ही राम जी उस पुल पर चढ़े और पत्थर राम जी ने लेकर पानी में डाला वो पत्थर पानी में डूब गया ये देखकर तो राम जी हैरान हो गए उस वक्त जो है श्री हनुमत लाल जी दौड़कर आए और प्रभु के चरणों में नमन करते हुए कहा जय श्री राम तो हनुमान जी ने पूछ लिया प्रभु इतनी चिंता क्यों हो और रही बात आप यहाँ वहाँ देख रहे थे किसी ने देखा तो नहीं तो प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया आप बताइए उस वक्त राम जी ने कहा अच्छा तो तुमने सब कुछ देख लिया बोले हाँ सब कुछ देख लिया अच्छा हनुमान जी ये बताओ कि एक पत्थर पर मैं खड़ा हूँ जिस पर मेरा नाम लिखा है वो नहीं डूबा और एक पत्थर मैंने ही हाथ में लिया उसे पानी में डाला वो डूब गया इसका कारण क्या है हनुमान जी ने मुस्कुरा कहा कि प्रभु जानते तो आप सब कुछ हो अब आपको आपके नाम की महिमा हमसे ही सुननी है तो हम क्या कहें तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिस पत्थर पर आप खड़े हो उस पत्थर पे आपका नाम है और आपके नाम का मतलब होता है कि आपने उस पत्थर को अपना लिया है इसलिए जिसे आप अपना ले प्रभु उसे कोई डुबाने वाला नहीं और रही बात जो पत्थर आपने हाथ में लेकर पानी में फेंक दिया तो प्रभु उस पत्थर को आपने ठुकरा दिया और जिसे आप ठुकरा दे प्रभु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 के नाम की महिमा जानने वाले हैं वो ब्रह्मा जी दूसरे नंबर पर देव ऋषि नारद जी और तीसरे नंबर पर हमारे भोले बाबा चौथे नंबर पर कुमारगण और पांचवे नंबर पर श्री कपिलदेव जी का नाम आता हैगा छठे नंबर पर श्री जी महाराज जी का नाम आता है तो सातवें नंबर पर श्री प्रहलाद महाराज जी का नाम आता हैगा इस रास्ते आठवें लंबर पर श्री जनक जी का नाम आता है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 तो अपने नेत्रों की अग्नि से जलाने लगे तो उस समय उन्हें शांत करने से शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने जो कंडू ऋषि की जो कन्या थी क्योंकि एक समय जब कंडू ऋषि तप कर रहे थे तो उस समय प्रमलोचना नाम की अपसरा आई उसी से कन्या का जन्म हुआ जिस, जिसका नाम था मारिषा तो उनका विवाह प्रचेताजनों से करवाया और उनके बेटा हुए श्री दक्ष वैसे तो भक्तों कथा चौथे स्कंध में आ गई है तो प्रसंग आया तो इनको के, इसको कहते हुए आगे चल रहेंगे इस तरह से प्रचेता जनों के बेटा हुए दक्ष दक्ष ने विंध्य चल में जब भगवान की स्तुति की तब भक्तवस्थल भगवान ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें अष्टभुजा रूप में अपना दर्शन करवाया भगवान ने कहा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 तो उस समय दक्ष को बहुत क्रोध आया अब महाराज हुआ यह कि अपने क्रोध को पी गए पुनः अपनी पत्नी अस्किनी से 1000 बच्चों को पैदा करवाया उन्हें भी देव ऋषि जी ने इसी प्रकार से प्रश्नों में उलझा दिया उन्हें भी बाबा बेरा की बना दिया अब तो दक्ष के क्रोध का पारा बढ़ गया और दक्ष ने देव ऋषि जी को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ तेरा पैर एक जगह टिकेगा नहीं तो उस समय देव ऋषि नारे जी ने कुछ नहीं कहा और देव ऋषि जी ने तो धन्यवाद कह दिया देखो यहाँ पर हमें बड़ा सुंदर सिद्धांत पता लगता हैगा दक्ष प्रजापति ने क्या कहा कि तेरा पैर एक जगह टिकेगा नहीं और वैसे भी साधु का एक जगह पैर टिकना भी नहीं चाहिए वो कहते ना बेहता पानी रमता जोगी पानी अगर एक जगह खड़ा रहेगा तो उसमें काई जम जाएगी और साधु एक ही घर में बैठे रहेंगे एक ही जगह स्थान बनाकर बैठ जाएंगे तो वो भी जाम हो जाएंगे इस तरह से पानी बेहता साफ रहता है और साधु भी चलता फिरता साफ रहता है इस तरह अपने जीवन में संकल्प कर लो तो भगवान की विशेष कृपा है अपने राम में आपका दास मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प कर रखा है कि मैं कभी एक जगह नहीं इसलिए अपने राम जो है वो भागवत करने के लिए कभी सात दिन यहाँ चले जाते तो कभी नौ दिन वहाँ चले जाते हैं तो किसी घर में और किसी मंदिर में कब्जा करके नहीं बैठे तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए चाहते तो बदले में देव ऋषि जी भी श्राप दे सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्यों क्योंकि बेहता पानी और हमता झोंक ये बात दक्ष को भी बहुत बढ़िया लगी दक्ष ने कहा चाहते बदले में ये मुझे श्राप दे सकते थे पर इन्होंने ऐसा किया नहीं फिर भी दक्ष जो है देव नारद जी के पिता ब्रह्मा जी के पास गए उनकी शिकायत करना दक्ष ने देव नारद जी की शिकायत की पिता ब्रह्मा जी से कि मैं सृष्टि का विस्तार करता हूं पर आपके पुत्र नारद जो है उन्हें ज्ञान का उद्देश्य देकर बाबा बैरागी बना देते हैं अब मैं क्या करूँ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम पुनः बच्चों को पैदा करोगे पुत्रों को ये पुनः उनको क्या करेंगे बैरागी बाबा बना देंगे इसलिए अब तुम बेटों को नहीं अब बेटियों को जन्म दिलवाओ इस तरह से दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्किनी से साठ कन्या को जन्म दिलवाया दक्ष ने अपनी दस कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया और सत्रह कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से किया सत्ताईस कन्याओं का विवाह जो है चंद्रमा के संग किया और दो कन्याओं का विवाह अंगिरा ऋषि से किया दो कन्याओं का विवाह कृषाव ऋषि के संग किया और दो कन्याओं का विवाह भूतदेवों के संग किया इस तरह से अब हम कश्यप ऋषि की जो सत्रह पत्नियां हैं इनका चरित्र हम कहते हैं तो कश्यप ऋषि की सत्रह पत्नियों में पहली पत्नी विनीता तो विनीता देवी से जो है वो गरुड़ और अरुण जी का जन्म हुआ तो अरुण जो है अरुण अरुण सूरी देव के सारती है सूर्य का रथ अरुण हाँकते हैं इस जब आप सवेरे देखते हो कि पहले आपको लाली नजर आती है क्योंकि लालिमा तो नज़र आएगी क्योंकि पहले अरुण जी हमें नज़र आते हैं उसके पीछे जो हैं सही सूर्यदेव जी विराजमान रहते हैं और गरुड़ जी जो हैं वो भगवान श्री विष्णु जी की सवारी है उनके वाहन हैं इस तरह से कश्यप ऋषि की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था माता कद्रु माता कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया ये तक्षत नाग कालिया नाग वासुकी नाग शेष नाग ये सब जो हैं सब भाई हैं और माता काद्रू के बच्चे हैंगे इस प्रकार से कश्यप ऋषि की जो तीसरी पत्नी थी जिनका नाम था पतंगा इन्होंने नाना प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया उड़ने वालों को और जो चौथी पत्नी थी कश्यप ऋषि की यमी ने इन्होंने टिड्डियों को जन्म दिया ये जो तितलियाँ आदि होती है, और पाँचवीं पत्नी जो थी तिमी ने इन्होंने जल जल जितने भी जो पानी के जानवर हैं उन सबको पैदा किया इसी तरह से कश्यप ऋषि की जो छठी पत्नी थी शर्मा इन्होंने सि और बाघ इनको मतलब शेर और चीतों को पैदा किया और जो कश्यप ऋषि की सातवीं पत्नी थी सुरभीन ने इन्होंने भैंस गाय को पैदा किया आठवीं कश्यप ऋषि की पत्नी ने जिनका नाम था तमा इन्होंने बाज गीद आदियों को पैदा किया और कश्यप ऋषि की जो नौवीं पत्नी थी जिनका नाम था मुनि इन्होंने अप्सराओं को पैदा किया कश्यप जी की दसवीं पत्नी क्रोध वेशा ने इन्होंने दुंड, शोक आदि सर्पों को पैदा किया और रेगने वाले और भी जो प्राणी हैं जैसे मच्छर आदि इनको भी पैदा किया कश्यप ऋषि की जो ग्यारहवीं पत्नी थी इला इन्होंने लताएं यानी कि वृक्षों को पैदा किया और कश्यप ऋषि की बारहवीं पत्नी सुरसा ने राक्षसों को पैदा किया कश्यप ऋषि की तेरहवीं पत्नी अरिष्टा ने गंद्रमों को पैदा किया और कश्यप ऋषि की चौदहवीं पत्नी थी काष्टा ने इन्होंने घोड़े आदि एक खुर वाले पशुओं को जन्म दिया कश्यप ऋषि की पंद्रवी पत्नी धेनु ने इन्होंने इकसठ पुत्रों को जन्म दिया कश्यप ऋषि की जो सोलहवीं पत्नी जिनका नाम था अदिति माता अदिति से बारह पुत्र हुए हैं जिन्हें आदित्य कहा जाता है तो कितने आदित्य हैं बारह आदित्य है। तो हंशुमान अरयमा इंद्र त्वष्टा धातु परिजन्य पुष्या भग मित्र वरुण विवस्वान और विष्णु ये बारह पुत्र जो हैं तो यहाँ पर जो है ये बारह पुत्र जो हैं ये शिक्षा मिलती है जो के बारह आदित्य कहा जाते हैंगे इसी तरह से हम जानकारी लेते हैं कि हमारे कितने देवता है तो हमारे 33 कोटि देवता है जिसमें आठ वासु हैं 11 रुद्र हैं 12 आदित्य है और दो अश्वनी कुमार तो ये होते हमारे 33 कोटि देवता इससे संख्या बढ़ती है आगे अब जो कश्यप ऋषि की पत्नी है सत्रवीं जिनका नाम था द्विती दी से दैत्य पैदा हुए अब दे से पहले हम जो माता अदिति के पुत्र है विवस्वान इनका थोड़ा चरित्र कहते हैं तो विवस्वान किन्हें कहते सूर्या, सूर्य देव की दो पत्नियाँ थी एक का नाम था संध्या और संध्या जो थी संध्या संध्या से दो बेटा हुए एक का नाम था श्राद्ध और दूसरे का नाम था यम और जो संध्या की पुत्री थी जिसका नाम था यमुना तो ये तीन बच्चे जो हैं देवी संध्या से हुए और सूर्य देव की जो तो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था छाया छाया से दो पुत्र दो पुत्र में एक पुत्र शनिचर शनिदेव और दूसरे कौन हुए सावर्णी मनु और इनकी भी एक बेटी है जिसका नाम था तप तप्ती जिसे सूर्वचला भी कहते हैंगे पराशर संहिता के अनुसार ये हमारा ग्रंथ है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 जिनका त्वटा मुनि के संग विवाह किया इसी प्रकार से देवी रचना के दो बेटा हुए विश्व विश्वरूप और शनिवेश श्री सुखदेव गो स्वामी जी कहते परीक्षत यही त्वष्टा मुनि के बेटा विश्वरूप देवताओं के पुरोहित हुए यह सुनकर तो परीक्षित महाराज जी चौंक गए परीक्षत महाराज जी कहते देवताओं के गुरु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 तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा देखो जब तक तुम्हारे गुरुदेव नहीं मिलते तब तक तुम त्वष्टा मुनि के बेटा विश्वरूप को अपना गुरु बना लो अब तो ये सारे देवता विश्वरूप जी के पास गए और विश्वरूप से प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाए तो विश्वरूप ने कहा देखो मैं पुरोहित कर्म करता नहीं हूँ क्योंकि पुरोहितिकर्म करने से पुण्य का नाश हो जाता हैगा और ना तो मैं भिक्षा मांगता हूँ तो देवताओं ने पूछ लिया कि आप पुरोहित कर्म करते नहीं हो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 अब अब तो हुआ ये विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच धारण करवाया तो श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय आठ में ग्यारह से अपना बाईस लोकों के अंदर बड़ा सुंदर नारायण कवच का वर्णन दिया गया है आप लोग विस्तार से देख सकते हैं ये अब हुआ ये कि एक दिन क्या हुआ कि विश्वरूप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 तो उस समय विष्णुरूप जोर से तो आहुति देता था इदम इंद्राए सुहा पर आस्ते से कह देता था इदम मम असुराय सुहा तो देवराज इंद्र विचार करते थे कि इदम किय तो हमें समझ में आ रहा है पर इदम मम किसे आहुति दे रहे हैं तो देवराज इंद्र समझ के कि गुरुदेव कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं उस समय देवराज इंद्र ने चमचमाती हुई तलवार निकाली और विश्व रूप के तीन सरों को काट दिया विश्व रूप के तीन सर थे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 कबूतर की उत्पत्ति हुई और मदिरा पीने वाले सर से चटक का जन्म हुआ और तीसरा जिससे अन्न देते थे इस सर से तीतर की उत्पत्ति हुई अब हुआ कि इंद्र को तो ब्रह्मत्या लग गई इंद्र तो छुप कर रहते थे अब जैसे तैसे जो हैं गुरु बृहस्पति जी को मना लिया और गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र के ब्रह्मत्या के पाप को बांट दिया तो सबसे पहले पृथ्वी को दिया तो पृथ्वी पर जो बंजर भूमि है ना पृथ्वी पर बंजर भूमि वो इंद्र का ब्रह्मत्या का पाप है दूसरा लिया वृक्षों ने तो वृक्षों के रूप में जो गोंद है वो ब्रह्महत्या का ब्रह्म का पाप है इंद्र की इसलिए गोंद गोंद हम वैष्णव लोग नहीं लेते हैं हाँ गूगल को आशीर्वाद दिया कि पूजन में गूगल इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से तीसरा ब्रह्म का पाप ले लिया स्त्रियों ने तो स्त्रियों के देखो अब यहाँ पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए यहाँ हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि स्त्रियों ने जो ब्रह्म का पाप लिया वो रजस्वला जो आपवित्र हो जाती है तो पहला दिन उसका होता है चंडाली का दूसरा दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन वो धोबनी कही जाती है चौथे दिन शुद्ध हो जाती पर उस दिन भी भोजन नहीं बना सकती होगी, तो ये तीन दिनों तक उसे किसी के सामने नहीं आना चाहिए उसकी संतानें नंगड़ी गूंगी हो सकती हैगी इसलिए उसे दूर रहना चाहिए और इसी प्रकार से इंद्र के ब्रह्म का जो पाप था चौथा हिस्सा वो जलने ले लिया अब महाराज हुआ ये कि यहाँ पर इंद्र की तो ब्रम्हत्या खत्म हो गई अब त्वष्टा ऋषि को ठीक नहीं लगा उस समय त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में मंत्र में गलती हो गई त्वष्टा ऋषि यह कहना चाहते थे कि यज्ञ से धूत निकले जो इंद्र को मार दे और इनसे मंत्र में भूल हो गई इन्होंने कह दिया कि यज्ञ से धूत निकले इंद्र इसको मार दे इस तरह से भक्तों उससे ये जो है वत्रासुर ये राक्षस पैदा हो गया अब तो महाराज वत्रास ने तो तीन लोगों में आहाकार मचा दिया देवता बड़े परेशान सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी की शरणागति में गए कि पितामा इस राक्षस से हमारा पिंड छुड़ाई है तो उस समय ब्रह्मा जी सब देवताओं को भगवान के पास लेकर गए भगवान ने कहा देखो मैं इस असुर को मार नहीं सकता पर मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ कि आप ददीची महात्मा के पास चले जाइए ददीची महात्मा जी अपना शरीर देंगे उनकी हड्डी से वज्र बनेगा उससे ही ये राक्षस मर सकता है तो भक्तों, ददीची महात्मा कौन है तो आपने चौथे स्कंध में कथा सुनी थी ने कि भगवान कपिल देव की नौबहना थी और ब्रह्मा जी के नौ बेटा थे तो ब्रह्मा जी के जो बेटा थे जिनका नाम था अथर्व ऋषि जिनका विवाह भगवान कपिल की यानी के कर्दम ऋषि की कन्या शांति से हुआ था इनसे पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था दजीजी ऋषि सारे देवता दज्जी ची महात्मा के पास गए उस समय महात्मा तो बड़े प्रसन्न हो गए अरे आओ देवताओं आपका स्वागत है कैसे आना हुआ उस समय देवताओं ने कहा महाराज हमें आप अपना शरीर दान दीजिए क्योंकि हमें आपकी हड्डी चाहिए उससे वज्र बनेगा उससे ही वत्रास का नाश होगा उस समय देवताओं को दीची महात्मा ने कहा देवताओं तुमने मांगने से पहले सोचा नहीं सबसे प्रिय वस्तु क्योंकि सबसे प्रिय सबको अपना शरीर होता हैगा, तुमने शरीर को ही मांग लिया तो शरीर को तो मैं नहीं दे सकता तो उस समय देवताओं ने कहा प्रभु हमें तो भगवान विष्णु ने भेजा तो उस समय ददीची महात्मा कहते हैं बोले विष्णु भी आ जावे तो हम उनको भी अपना शरीर नहीं देंगे अब सब देवता जो थे उन्होंने बड़े भाव से कहा कि हे महात्मा लेने वाला देने वाले के स्वभाव को जानता तभी तो मांगता है हमें विश्वास है कि आप अपना शरीर धर्म के लिए देंगे इसलिए तो हम आपके पास आए ये प्रवचन सुनकर तो ददीची महात्मा बड़े प्रसन्न हो ऋषि ने कहा कि देखो देवताओं शरीर तो नाशवान है आज नहीं तो कल मरना है और इस शरीर से अगर कोई धर्म कार्य हो सके तो ये शरीर तो मैं देने के लिए तैयार हूँ और रही बात मैंने आपको इनकार नहीं किया मैं तो केवल धर्म का उद्देश्य आपसे सुनना चाहता था इस तरह से महात्मा ने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया और शरीर का पूरा मास तो भगवत कृपा से अंतर्ध्यान हो गया हड्डी बची और उस हड्डी को विश्वकर्मा को दे दिया गया ऐसा भी प्रसंग है कि गऊ माता ने चाट चाट कर चाट चाट श्री दधी महात्मा के शरीर को खत्म कर दिया था केवल हड्डी बची हड्डी को विश्वकर्मा को दे दिया गया और विश्वकर्मा ने उसे नोकीले दांतों वाला वज्र बनाया अब महाराज उस वज्र को लेकर देवराज इंद्र जो हैं वो चले गए बत्तासुर से लड़ने के लिए अब हुआ ये बत्तासुर ने कहा कि भगोड़े आज तू तो मेरे सामने टीका तो सरी बड़ा भयंकर था बत्तासुर विशाल काया थी तांबे के रंग की डाढ़ी और तांबे के रंग के बालते बत्तासुर के तो बत्तासुर ने कहा भगोड़े आज तू तो मेरे सामने टीका तो सरी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा उस समय क्या हुआ कि बत्तासुर ने जैसे ही महाराज इंद्र के हाथ में वज्र को देखा तो उस समय वज्र के अंदर भगवान का दर्शन होने लगा बत्तासुरु ने कहा कि प्रभो मैं आपके बिना इस प्रकार से तड़पता हूँ जैसे पंख रहित पक्षी ये भजन भगवान को ठीक नहीं लगा ये भय का भजन है जब चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में रख कर जाती है और जब चिड़िया नहीं होती तो बच्चे भयभीत तो होते कि कहीं कौवा आदि आकर हमको खा ना जाए तो भय लगा रहता है माँ का चिंतन होता रहता है पर जैसे ही चिड़िया आ जाती तो बच्चों का भय दूर हो जाता है तो ये भजन भय का है ये भगवान को नहीं भया फिर दूसरा बत्तासुर ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना इस प्रकार से तड़पता हूँ जैसे गाय का बछड़ा अपनी गौ माता के दूध के बिना तड़पते हैं तो भगवान को ये भजन भी ठीक नहीं लगा क्योंकि ये तो भूख का भजन है जब सवेरे गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला जाती है तो अब तो गौ माता शाम को आती होगी और भूख से बेचैन वो बच्चा जब संध्या होती है अपनी माँ को देखता है उछल कूद करता हैगा तो जैसे ही माँ उसको चकाचक दूध पिलाती है तो सब भजन ख़त्म हो जाता हैगा अब जैसे कि हम लोग निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं तो होता क्या जब तक पानी नहीं पीते तब तक पानी की अहमियत होती है हम महाराज जैसे जल का पान करते द्वादशी के दिन तो क्या होते हैं उस पानी की अहमियत खत्म होने लग जाती हैगी तो ये भूख का भजन है भगवान को नहीं भाया फिर बत्ता सुरु ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना इस प्रकार से तड़पता हूँ जैसे प्रियतम के बिना उसकी प्रियतमा तड़पती हैगी। तो ये प्रेम का भजन भगवान को भाग गया अब देखो एक कन्या का विवाह हुआ बिचारी कन्या अनपढ़ झाइल गवार उसे कुछ पता ही नहीं था तो उनके पति को अब दस दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया तो जाते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं दस दिन के लिए जा रहा हूँ तो मैं लौट आ जाऊँगा दस दिन के बाद अब वो बेचारी इतनी भोली उसे पता ही नहीं दस दिन किसे कहते हैं तो उस समय उसके स्वामी ने पति ने दीवार में दस लाइनों को खींच दिया बोले हर रोजाना सवेरे हो सवेरे होकर एक को काट देना जब तुम दसवें दिन इसको काटोगे तो मैं आ जाऊंगा अब वो भोली भाली हर रोज एक लाइन को काटती थी जब उसने दसवें दिन उस आखिरी लाइन को काटा तो जरा से भी जरा भी सनसनाट होने लगे तो ऐसा लगे मेरे स्वामी आ गए तो तुरंत दरवाजे पर भागती है कि तो इसे कहते हैं प्रेम प्रेम का भजन भगवान को भाग गया तो उस समय भगवान ने कहा चाहते क्या हो बोले प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए आपका धाम नहीं चाहिए आपका दर्शन नहीं चाहिए तो भगवान ने कहा क्या चाहिए बोले प्रभु मैं तो आपके दासों का दास ही बनना चाहता हूं देवराज इंद्र देख रहा है ये हे तो राक्षस भजन कर रहा है तो उस समय देवराज इंद्र ने कह दिया अहो से सिद्धोसि बड़ा सिद्ध पुरुष निकला और बत्तासुर का भाव बदल गया बत्तासुर ने कहा हे इंद्र तू गुरु हत्यारा है तू मेरे भाई का हत्यारा है तू ब्रह्म हत्यारा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अब हुआ ये कि बत्तासुर ने रख कर मुक्का या रावत हाथी को मारा तो हाथी तो दूर जाकर गिरा पर हाथी के ऊपर बैठे कौन थे देवराज इंद्र वो भी गिरे और उनके हाथ से वज्र भी छूट गया अब तो इंद्र को वज्र उठाने में बड़ी शर्मिंदी हो तो बत्तासुर ने भी कह दिया उठा ले इस वज्र को इसके बिना मैं मरने वाला भी नहीं तो तुरंत देवराज इंद्र ने उस वज्र को उठाया और अपनी शक्ति से एरावत हाथी को स्वस्थ कर दिया हम महाराज हुआ ये कि हाथी पर बैठा इंद्र अब भयंकर युद्ध हुआ उस समय बत्तासुर ने अपने देव्यों को कहा कि तुम भागो मत देवताओं से डरो मत वो बड़े भाग्यशाली होते जिन्हें ऐसा युद्ध का अवसर मिलता हैगा क्योंकि ऐसे युद्ध के अवसर पर अगर कोई अपने शरीर का त्याग कर देता है उसे स्वर की प्राप्ति हो जाती हैगी और अगर वो जीत जाते तो उन्हें राज्य का भोग मिलता हैगा तो बत्तासुर खूब अपनी सेना को समझाते जा रहे हैं और उस अब महाराज बत्तासुर और इंद्र का सामना हो गया इंद्र एरावत हाथी पर आ रहा है दौड़े दौड़े हाथ में बजर रही और बत्तासुर भी इंद्र की ओर दौड़े दौड़े जा रहे हैं उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र वज्र जो था इंद्र के उससे बत्तासुर की सीधी भूजा को काट दिया पर बदतुर ने हार नहीं मानी फिर बत्तासुर जो इंद्र पर झपटा तो उस समय देवराज इंद्र ने वज्र उठाया और बत्तासुर की बाईं भुजा को काट दिया फिर भी बत्तासुर ने हार नहीं मानी वो बगैर भुजाओं के ही बत्तासुर इंद्र से लड़ने के लिए गया अब हुआ ये कि अब तो बत्तासुर ने इंद्र को मौका नहीं दिया एरावत हाथी शहीद बत्तासुर ने इंद्र को पेट में ले लिया अब मारा जुआ ये कि यहां तो आहाकार मच गया अरे सब देवताओं ने कहा ये तो इंद्र को ही नाश्ता करके गया अब क्या होगा पर इंद्र ने नारायण कवच को धारण कर रखा था सौ दिन बाद इंद्र जो है बत्तासुर के पेट को फाड़ कर आगे वज्र के द्वारा और इस प्रकार से हजारों वर्ष लगे बत्तासुर के गर्दन को काटने में इस तरह से श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हे परीक्षित बत्तासुर का उद्धार हो गया परीक्षण महाराज जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि भगवान ये तो असुरता असुर था बत्तासुर में भी जो है इस बत्तासुर ने भजन कैसे किया तो ये बड़ी जानकारी वाली बात है तो अब हम बत्तासुर का चरित्र तो कहते हैं तो इससे पहले जो छठे स्कंध के तेरव अध्याय में आती है कथा कि जब इंद्रपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था तो इंद्र मानसरोवर में जाकर दस हजार वर्षों तक छुप गए उस समय अब हुआ ये कि जब तक इंद्र नहीं था तो उस समय राजा नहुष जो थे इन्होंने राजगति को संभाला था अब हुआ ये कि राजा नहुष जो है वो इंद्रानी पर मोहित हो गए अब इंद्राणी इससे बड़ी घबराती थी तो एक दिन इंद्रानी ने कहा बृहस्पति जी के कहने पर कि मैं एक सर्द पर तुमसे विवाह करूंगी राजा नहूस को तुम ऋषियों को लेकर आओ तुम पालकी में बैठो ऋषि तुम्हें अपने कंधे पर उठा के लेकर आए और जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुमसे विवाह करूंगी अब राजा नाहू राजा नहूस तो इं, इंद्राणी पर बावरा हुआ घूम रहा था तो उसने ऋषियों को पकड़ा और ऋषियों ने इसकी पालकी उठाई अब ये इतना उतावला हो रहा था इंद्रानी से मिलने के लिए ऋषि कहता जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो उस समय तो ऋषियों ने कहा मुर्ग हम क्या तेरे सेवक हैं तू हमसे हम हमसे हम, हम अपनी पालकी उठवाता है तो इतना उतावला हो रहेगा जा तुझे श्राप देते हैं तू अजगर हो जा इस तरह से ये जो राजा नहुष थे ये अजगर हो गए थे तो अब हम आगे बढ़ते हैं <coughs> तो छत्तीसगंध के चौदवें अध्याय के अंदर बत्रास का चरित्र आता है कि पिछले जन्म में कौन था तो यहाँ लिखा है कि पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था इसकी एक करोड़ पत्नियाँ थी अब संतान होती नहीं थी ऋषि के पास गए ऋषि ने कहा देखो राजन संतान की कामना छोड़ दो तुम्हें इस संतान से हर और दुख होगा मतलब खुशी और गम मिलेगी प्रश्न कहा जब गम मिलेगा जब तो देखी जाएगी अब हमें संतान दीजिए तो उस समय ऋषि ने प्रसाद दिया और इसने अपनी एक करोड़ पत्नियों में एक इनकी पत्नी थी जिसका नाम था कृतिक्या उसे प्रसाद दे दिया इस तरह से उस रानी से एक पुत्र का जन्म हुआ और दूसरी रानियाँ जो है वो जलेसी करने लगी क्योंकि ज़्यादा चित्रकेतु जो है इस रानी को समय देता था दूसरियों को नहीं देता था मौका पाकर इन रानियों ने बच्चे को विष दे दिया और विष पीने से बच्चे की मृत्यु हो गई अब महाराज जुआ जब रानी अपने पुत्र को जगाने के लिए गई तो उस समय बच्चे की के ऊपर चढ़ी थी और मुंह से झाग लिख रहा था अब रानी जब शोक करने लगी तो उस समय भक्तों में हुआ ये कि ये बात पूरे राज्य में फैल गई और जब राजा चित्रकेतु आए उन्होंने भी जब अपने अपने मृत्यु पुत्र को देखा तो शोक करने लगे। जब पूरे राज्य में बात फैली तो उस समय अंगीरा ऋषि और देव ऋषि नारायद जी भी आए क्योंकि अंगीरा ऋषि ने ही प्रसाद दिया था संतान प्राप्ति के लिए और अंगिरा ऋषि ने राजा चित्रकेतु को कहा था कि देखो तुम्हें इस बच्चे से खुशी और गम मिलेगा तो अब अंगिरा ऋषि भी आके गए देव जी को लेकर उस समय अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजन मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इस पुत्र से खुशी और गम मिलेगी तो ये इतना रो रहा था इतना रो रो कर इसकी आखिर सूझ की पति पत्नी की कुछ दिखलाई भी नहीं दे रहा था पूछ लिया आप कौन बोले हम अंगीरा ऋषि अब तो ये ऋषि को ही गया लव हमारा पुत्र दीजिए तो अंगिरा ऋषि ने कहा मिल ही नहीं सकता मैंने तुम्हें पहले कह दिया था तुम्हें इस बच्चे से खुशी और गम मिलेगी उस समय देव ऋषि जी ने कहा ऋषि वर से आप पीछे हटिये मैं इससे इससे निमटता हूँ देव ऋषि जी ने कहा हे hey, राजन रोना धोना बंद करो क्या चाहते हो बोले बेटा चाहता हूँ तो देव नारद जी ने कहा ठीक है रोना धोना बंद करो जीवात्मा को आह्वान करके बुला लिया तो देव नारद जी ने जीवात्मा से कहा कि हे जीवात्मा तुम्हारे माता पिता ने रो रोकर अपनी आंखें सुझा ली हैगी जरा मिल तो लो अपने माता पिता से तो जैसे ही जीवात्मा जाने लगा राजा चित्र केतु देवी कृति क्या उसको लिपटने लगी तो जीवात्मा ने पीछे कर दिया पीछे हटो कौन हो तुम लो राजा चित्र केतु ने कहा हम तो तुम्हारे माता पिता हैं तो जीवात्मा ने कहा कौन से लंबर गए तो राजा ने कहा क्या तेरे और भी माँ बाप है बोले हाँ मैं जिस योनी में गया मुझे माँ बाप मिले तुम कौन से लंबर के हो अब जीवात्मा ने कहा कि राजन तू मेरा पिता नहीं है अरे तू तो मेरे पिछले जन्म का शत्रु है याद कर तू भी अगर आ जाता, मैं भी अगर आ जाता, तूने मेरे राज्य पर चढ़ाई की और तेरे कारण मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरा राज्य चला गया मैंने भी मन में ऐसा थान लिया था कि तुझे दिखाऊंगा आज मेरे अपना बदलाव पूरा कर लिया और रही बात इन माताओं की जिन माताओं ने मुझे विष दिया मैं इनका शत्रु हूँ क्योंकि राजन एक समय में कुल्ला कर रहा था तो ये लखों चूटियाँ मेरे कुल्ले से मर गईं, और यही चूटियाँ मेरी माताएं बनकर आ गईं और जिन्होंने अपना बदला ले लिया मुझे विष दे कर अब देव ऋषि नारायद जी ने कहा राजा चित्रकेतु क्या हुआ पूछो बोले पूछ लिया महाराज अब मुझे विश्वास हो गया कि ये सब नकली संबंध हैं अब मैं अपना असली संबंध भगवान से जुड़ूंगा इसी प्रकार से राजा चित्र जो हैं और देव ऋषि नारद जी की शरणागति में चले गए और देव ऋषि नारद जी के आशीर्वाद से भगवान शेष जी की शरणागति में जाकर चित्रकेतु नाम का गंधर्व बन गए एक दिन ये चित्रकेतु गंधर्व आकाशमार्ग से जा रहा था तो इसने क्या देखा कि भगवान भोलेनाथ जो हैं अपनी पत्नी पार्वती को गोद में बिठाकर खुद खूब ज्ञान का उपदेश संतों को दे रहे थे ये बात चित्रकेतु को ठीक नहीं लगी ये अपने वाहन को नीचे लेकर आया और हंस हंस कर कहने लगा ये देखो देखो लोग इन्हें सत्यावादी कहते होंगे भला कोई अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर धर्म का उपदेश देता है का अब देखो बात ये भी है कि अब कहना ही थे तो थोड़ा शांत होकर कह देते ये तो मुस्कुराकर कह रहा था पार्वती मैया को ठीक नहीं लगा शंकर जी तो मुस्कुराने लग गए पार्वती ने कहा मूर्ख राक्षस दृष्टि रखता हैगा जा मैं तुझे श्राप देती तू तो राक्षस बन जा अब महाराज जी माता पार्वती से खूब प्रार्थना करने लगे तो माता पार्वती से खूब प्रार्थना करने लगा उस समय माता पार्वती से कहा कि देखो माता शंकर जी क्या लीला कर रही है? हमें पता नहीं और हमारे कारण आपको दुख हुआ तो आप क्षमा कर दीजिए मैं इसलिए आपसे क्षमा याचना नहीं मांग रहा कि मैया मैं राक्षस ना बनूँ मैं भले राक्षस बन जाऊं आप जगत माता है मेरे कारण आपको दुख हुआ शंकर जी क्या लीला कर रहे हैं ये हम नहीं जानते होंगे पर जो आया हमने कह दिया पार्वती जी को दया आ गई देवी पार्वती जी ने कहा देखो तुम राक्षस तो बनोगे लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि राक्षस धोनी के अंदर भी तुम भगवान का खूब भजन करोगे तो प्यारे भक्तों माता पार्वती का आशीर्वाद था कि ये ही चित्र बत्तासुर बना माता पार्वती के श्राप से और राक्षस धोनी में भी इसने खूब भजन भगवान का किया हैगा। इस तरह से आगे जो है कथा आती है एक समय माता दीती ने विचार किया कि मेरे पुत्र पैदा हो और जो स्वर्ग में राज्य करे तो उस समय माता दीति ने जो है वो कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी और कश्यप ऋषि खुद जानते हैं कि देवकियों को स्वर्ग गद्दी मिल जाना मतलब सर्प को दूध पिलाने वाली बात है फिर भी कश्यप ऋषि ने माता दीति को एक पुंसम व्रत के बारे में बताया तो बड़ी सुंदर इस पुंसम व्रत की विधि बतलाई गई है भागवत महाप्राण में छठे स्कंद के 19वें अध्याय के अंदर तो देखो पहले हमें इस विधि को सुनना चाहिए इसमें लिखा है कि किसी की हिंसा ना करें मतलब किसी भी जीव की हिंसा ना करें उसे कष्ट ना दें उसे काटा पीटी ना करें और दूसरी बात बताई जा रहा क्रोध ना करें और तीसरी गाली श्राप आदि ना दें चौथा बिना दुला वस्त्र और किसी की उतरी हुई माला ना पहने अब देखो पांच चीज़ें खाने में बताई गई है जिससे परहेज करना है पहला झूठा नहीं खाना दूसरा चूटियों का लगावा नहीं खाना तीसरा अगर मांस युक्त तो हो मतलब किसी में अगर मांस का एक हंस भी हो या मांस के तिल भी पका हो उसको नहीं खाना चौथा अशुद्ध का लाएवा ना खाना और पांचवा जो रजस्वला स्त्री होती हैं पवित्र तो उसका नहीं खाना अंजलि से जल पीना वर्जित इस व्रत में और जब अगर कोई बाहर बाहर जाता है घर से तो सात चीज़ों पर ध्यान देना है एक झूठे मुख बाहर नहीं जाना दूसरा बिना आचमन के नहीं जाना तीसरा संध्या के समय बाहर नहीं जाना चौथा बाल खोल नहीं जाना और पाँचवा गप करते हुए बाहर नहीं जाना है जिसे अक्सर जो है न वो पुरानी औरतें कहती हैं सभी कहते हैं कि बाल खोलकर बाहर मत जाओ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है छठा बिना चादर उड़े बाहर नहीं जाना है चादर उड़ बाहर जाना है ढककर और सातवा बिना श्रृंगार के बाहर जाना है श्रृंगार नहीं करना है और सोने के समय आठ चीज़ों का ख्याल करना है देखो बिना पैर धोए नहीं सोना है दूसरा असोच अवस्था गंदी अवस्था में नहीं सोना है वैसे भी गंदी अवस्था में नहीं सोना चाहिए अगर गंदी अवस्था में कोई सो गया उसकी मृत्यु हो गई तो उसको नरक भोगना पड़ता है इतना अपराध बताया गया तीसरा गिरे पैर नहीं सोना हैगा चौथा उत्तर दिशा की ओर मुख नहीं सोना सर कर कर जैसे कहते हैं पांचवा पश्चिम की ओर मुख नहीं सोना यानी कि वेस्ट और छठा बगैर कपड़ों के नहीं सोना हैगा सातवा दूसरे के साथ नहीं सोना है चाहे स्त्री हो या पुरुष उसके साथ नहीं सोना है आठवाँ संध्या के समय नहीं सोना हैगा तो ये इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए फिर प्रातः काल यानी कि सवेरे गौ का पूजन करना है गौ माता का ब्राह्मण का पूजन करना है लक्ष्मीनारायण का पूजन करना है ये सब चीज़ें बताई गई हैगी इस तरह से माला फून चंदन से सौभाग्यवती so, जो स्त्रियाँ होती है उनका पूजन करना है और उन्हें भोजन करवाना हैगा फिर पति का पूजन करना है उनका ध्यान करना है इस प्रकार से एक वर्षों तक इस व्रत को नियम बताया गया हैगा इस तरह से जब माता दीती ने इस व्रत को किया तो वो गर्भवती हो गई अब देवराज इंद्र को बड़ी चिंता सताने लगी तो देवराज इंद्र ने सोचा कर मैया का मौसी जी का व्रत पूरा हो गया तो मौसी जी से जो बेटा होगा तो वो तो गद्दी पर बैठ जाएगा तो मेरी तो गद्दी चली जाएगी तो एक दिन क्या हुआ कि माता दीति एक तो बाल खुले थे और जैसे ही नींद की झांकी आई तो इनके बाल इनके पैरों से लग तो गए तो यह पवित्र अवस्था हो गई और मौका पाकर इंद्र लेकर माता दीदी के गर्भ के घुस गया अब जैसे ही इसने वज्र का अपना वज्र जलाया तो उस समय वज्र जलाते ही वो जो पिंड था गर्भ था वो सात हिस्सों में हो गया जब दूसरी मर्तबा चलाया तो चौदह हिस्सों में हो गया इस तरह इंद्र ने सात मर्तबा अपना वज्र जलाया था पर माता दीती के बच्चे मरते नहीं थे पैदा हो जाते थे और दुगना बढ़ जाते थे तो सात मरतबा चलाया तो सात मरतबा उनचास हो गए तो सात सत्य उनचास इस तरह से बच्चों ने कहा मत मारो मत मारो मत मारो इसलिए उनका नाम मारुदगण हो गया जब दीति ने जन्म दिया तो उनचास दीति के मारुदगण पैदा हुए और पचासवें इंद्र आ गएंगे तो इस तरह से भक्तों ये मारूदगणों का चरित्र है इंद्र ने अपनी मौसी से प्रार्थना की और कहा कि मौसी जी आप क्या चाहती थी आपके पुत्र स्वर्ग में राज्य करें मैं तो आपके गर्भ को नाश करना चाहता था पर आपका भजन सच्चा था आप मुझे क्षमा कर दीजिए इस तरह से ये माता दीति के पुत्र है जिन्हें मारुदगण कहा जाता हैगापों को नाश करने वाला चरित्र है तो भगवत कृपा से इसी के अनुसार श्रीमद भागवत मापण का छठा स्कंद विश्राम होता हैगा